नमस्कार दोस्तों आज मैं एक और नई कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं इस कहानी का टाइटल है सोमान की जागृति जी हाँ हुआ ऐसा कि एक दिन एक अरब अरब बादशाह नशा खान से मिलने के लिए अरब बादशाह नशा खान के महल के पास पहुंचा और जैसे ही आप सभी जानते हैं कोई भी व्यक्ति महल के पास जाता है तो उसे रोक दिया जाता है उससे पूछ लिया जाता है कि किससे मिलना है क्या काम है तो इस अरब के साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ प्रवेश द्वार पर ही उसे रोक लिया गया तब अरब थोड़े इंतजार के बाद उसने बादशाह के नाम एक चिट्ठी लिखी कि मैं एक दीन हीन अरब हूं और आपसे मिलना चाहता हूं दरबार ने जाकर चिट्ठी बादशाह को दे दी उसे अंदर बुला लिया गया जैसे ही अरब अंदर गया और अंदर जाते ही बादशाह नशा खान ने पहला ही सवाल किया तुम कौन हो और अरब ने नशे से उत्तर दिया जहां पना मैं एक महान अरब हूं बादशाह उसकी जवाब को सुनकर चौक गया और बोला अरे भाई तुमने चिट्ठी में तो लिख भेजा था कि तुम एक दीन हीन अरब हो और यहां आते ही तुम्हारी भाषा बदल गई तब अरब ने समान युक्त नशे से जवाब दिया जब मैं बादशाह नशा खान से दूर था तब एक मामूली सा अरब था लेकिन अब मैं स्वयं बादशाह के साथ हूं तो मैं महान अरब बन गया हूं तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको सदा सुमान के नशे में रहना है इससे हमें याद रहता है कि हम कौन हैं और हमारा कौन है हम सब उस ईश्वर की संतान हैं तो खुद को ईश्वर का बच्चा समझ अच्छे कर्म करते जाना है बाकी व्यसनों का नशा कभी नहीं करना है क्योंकि व्यसनों के नशे से खुद का और ईश्वर का नाम बदनाम होता है धन्यवाद